महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व ष्समोध्याय अर्जुन के विरोचित वचन अर्जुन उवाच षडरथा धातराश मे या बलाधिक मध्य न तुल्यमित मे मति अस्त्रम अशस्त्रेण सर्वेशा एक मधुसूदन म्या द्रक्ष से निर्भिन्नम जयद्रथ वधिणाम अर्जुन बोले मधुसूदन दुर्योधन के दिन छह महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं उनका पराक्रम मेरे आधे के बराबर भी नहीं है ऐसा मेरा विश्वास है जयद्रथ के वध की इच्छा से मेरे युद्ध करते समय आप देखेंगे मैंने इन सब के अस्त्रों को अपने अस्त्र से काट गिराया है द्रोणस्य मिशत सगण सेत मुर्धान सिंधुराजस् पात विभूतले मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते अपने सैनिकों सहित विलाप करते हुए सिंधुराज जजरथ का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा यदि साध्याशव सहान मच सहेन्द्रेण विश्व देवा सहेस्रा पितरसर्वा सुपर्ण सागराद्र दौर्वत्थिवी चेय दिश्चिगिश्वरा ग्राम्यूतावरा चरा चाता सिंधुराज से मधुसूदन तथा बाणैर् सोदृष्टा रणे मयां सत्यन शपे कृष्ण तथाधमा लुसूदन श्रीकृष्ण यदि साध्य रुद्र इंद्र सहित मरुदगण विस्वेदेव देवेश्वरगण पितर गंधर्व गरुण समुद्र पर्वत स्वर्ग आकाश यह पृथ्वी दिशाएं दिक्पाल, गाँवों तथा जंगलों में निवास करने वाले प्राणी और संपूर्ण चराचर जीव भी सिंधुराज जद्रत की रक्षा के लिए उद्यत हो जाए तो भी मैं सत्य की शपथ खाकर और अपना धनुष छूकर कहता हूँ कि कल युद्ध में आप मेरे बाणों द्वारा जयद्रथ को मारा गया देखेंगे पापस्य यस्तुपता पाप तमेव प्रथम द्रोणम अभियाम केशव केशव उस दुर्बुद्धि पापी जयद्रथ की रक्षा का बीणा उठाते हुए जो महाधुरधर धनुर्धर आचार्य द्रोण है पहले उन्हीं पर आक्रमण करूंगा। तस्म दूत मिदम बद्धम मनते सूधन तस्मा तस्वसे सेनाग्रम भि यामी दुर्योधन आचार्य पर ही इस युद्धरूपी दूत को आबद्ध अवलंबित मानता है अतः उसी की सेना के अग्रभाग का भेदन करके मैं सिंधुराज के पास जाऊंगा दृष्टा से सोमह श्वासान मया श्रृंगारिग्रज्रियमुधी जैसे इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों के शिखरों को विदिर्ण कर देते हैं उसी प्रकार कल युद्ध में मैं अच्छी तरह तेज किए हुए नाराजों द्वारा बड़े बड़े धरोधरो को चीर डालूंगा यह आप देखेंगे नरनागा स्वदेह्यो विस्रविश्य तोणित पतद्य पतितेभ्य विभिन्ने मेरे तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होकर गिरते और गिरे हुए मनुष्य हाथी और घोड़ों के शरीरों में खून की धारा बह चलेगी गांडी व प्रेषिता बाणा मनो नील समाज निनागा करता गांडी धनुष से छूटे हुए बाण मन और वायु के समान वेगशाली होते हैं वे शत्रुओं के सहस्रो हाथी घोड़े और मनुष्यों को शरीर और प्राणों से सुन्य कर देंगे यमात् कुबेराद वरुणाद इंद्राद रुद्रास्तमया उमस्त्र घोरम तद दृष्टारोत्र नाजुधी यम कुबेर वरुण इंद्र तथा रुद्र से मैंने जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं उन्हें कल के युद्ध में सब लोग देखेंगे ब्राह्मेणास्त्रेण चास्त्राणी हन्यमा संयुगे मया दृष्टा सर्वेशा सैंधव साक्षिणाम जद्रथ के समस्त रक्षकों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मैं युद्ध में ब्रह्मास्त्र द्वारा काट डालूंगा यह आप देखेंगे सर्वेग आृथ्वी द्रष्टासी के युद्ध में आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पर मेरे बाणों के वेग से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिज गए हैं कृप्यादान तर्पय श्याम द्रावेशात्र श्रिदो नंदये श्यामी प्रमथे श्यामी सैंधव कल मैं मांस प्राणियों को तृप्त कर दूंगा शत्रु सैनिकों को मार भगाऊंगा, श्रृदों को आनंद प्रदान करूंगा और सिंधु राज जद्रथ को मथ डालूंगा बहवागृत कुबंधी पाप दे मया सैंधव को राजा हत स्वान् सिंधुराज जद्रथ पाप प्रदेश में उत्पन्न हुआ है उसने बहुत से अपराध किए हैं वह एक दुष्ट संबंधी है अतः कल मेरे द्वारा मारा जाकर अपने सुजनों को शोक में निमग्न कर देगा। देगाचारम रणाजरे मयास राजे भिन्नम दक्षव सदा सब प्रकार से दूध भात खाने वाले पापाचारी जयद्रथ को रणांगण में आप राजाओं सहित मेरे बाणों द्वारा विदीर्ण हुआ देखेंगे तथा प्रभाते करता नान्यम धनुके मधी श्री कृष्ण मैं कल सवेरे ऐसा युद्ध करूंगा जिससे दुर्योधन रण क्षेत्र के भीतर संसार के दूसरे किसी धनुर्धर को मेरे समान नहीं मानेगा गांडी वम च धनुर्दिव्यम योद्धा चा नम चयंता ऋषि केश किम नोशित भया नृष्ठ श्री केश जहाँ गांडी जैसा दिव्य धनुष है मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं वहाँ मैं किसको नहीं जीत सकता तो प्रसादाद रणे मम अमृति केस किम जानन मिगर् भगवान आपकी कृपा से इस युद्ध स्थल में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे लिए असह्य हो ऋषिकेश आप यह जानते हुए भी क्यों मेरी निंदा करते हैं यथा लक्ष्मण सिरम चंद्रे समुद्रे यथा जलम एवेता प्रतिज्ञा मे सत्या जनार्दन।, जनार्दन जैसे चंद्रमा में काला चिन्ह स्थिर है जैसे समुद्र में जल की सत्ता सुनिश्चित है उसी प्रकार आप मेरी इस प्रतिज्ञा को भी सत्य समझे मा महास्त्राणि ममास्त्राणी मा वमस्था धनुर्दृढ़ मा वमस्था प्रभु आप मेरे अस्त्रों का अनादर न करें, मेरे इस सुदृढ़ धनुष की अवहेलना न करें, इन दोनों भुजाओं के बल का तिरस्कार न करें, और अपने इस सखा धनंजय का अपमान न करें। करे तथा संग्राम जी जयामिच तेन सत्यन संग्राम विधि जय ध्रतम मैं संग्राम में इस प्रकार चलूंगा जिससे कोई मुझे जीत न सके में ही विजय विजयी इस सत्य के प्रभाव से आप रण क्षेत्र में जयद्रथ को मारा गया ही समझे ध्रुवम वै ब्राह्मणे सत्यम नारायणे सा जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण में सत्य साधु पुरुषों में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना ध्रुव सत्य है उसी प्रकार जहां आप नारायण विद्यमान है वहां विजय भी अटल है संजय उवाच एव मुक्त केशम स्वायमात्मा नैसाजुनो निर्दन वाषवी केशव प्रभु संजय कहते हैं राजन इंद्र अर्जुन ने गर्जना करते हुए इस प्रकार उपर युक्त बातें कहकर संपूर्ण इंद्रियों के नियंता तथा सब कुछ करने में समर्थ अपने आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही मन से सोच कर इस प्रकार आदेश दिया यथा प्रभाताम रजनिम कल्पित तथा कार्यम तया कृष्ण कार्यम भी श्री कृष्ण आप ऐसा प्रबंध कर लें कि कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए क्योंकि हम लोगों पर महान कार्यभार आ पड़ा है इस श्री महाभारत द्रोण पर्वणी प्रतिज्ञा पर्वणी अर्जुन वाक्य सत सप्तम उध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में अर्जुन वाक्य विषय छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ